जादुई आम बहुत समय पहले की बात है एक जंगल में आम का एक बहुत बड़ा पेड़ था उस पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर एक पका हुआ सादुई आम धम्म था। था से जमीन पर आ गिरा शुक्र है उसको कोई चोट नहीं लगी जादु आम बहुत खुश हुआ उसे अब घूमने का मौका मिला वह लुढ़कते लुढ़कते गाँव की तरफ पहुंचा सबसे पहले उसे बकरी मिली वह बोली अरे रुको रुको मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ जादुई आम जोर से हंसा और गाना गाने लगा मैं हूँ जादुई आम देखो दुनिया सुबह शाम आओ न तुम्हारे हाथ जान लो तुम ये बात आम तेजी से रुड़कता हुआ चला गया बकरी उसके पीछे पीछे चलने लगी रास्ते में एक लड़का पतंग उड़ा रहा था उसने आम से कहा अरे रुको रुको मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ आम फिर से हंसा और गाने लगा मैं हूँ जादुई आम देखो दुनिया सुबह शाम आओ न तुम्हारे हाथ जान लो तुम ये बात आम और तेजी से लुढ़कने लगा और एक बगीचे में घुस गया बकरी और लड़का आम के पीछे पीछे भागने लगे उस समय बगीचे में कुछ लड़कियां खेल दूर चला गया और गाने लगा। मैं हूँ जादुई आम देखो दुनिया सुबह शाम आओ न तुम्हारे हाथ जान लो तुम ये बात बकरी लड़का और लड़कियां सभी आम के पीछे लग गए पर किसी को आम नहीं मिला आम अब थकने लगा था वो लंबी लंबी घास के बीच छिप गया सभी आम को कुछ देर ढूंढकर वापस चले गए थककर आम सो गया कई महीने सोता रहा अचानक एक दिन उसकी नींद खुली उसने देखा कि सूरज की किरणें उसे नहला रही थी वह बदला हुआ था उसके अंदर से अंकुर निकल रहे थे हाँ जादुई आम अब एक पेड़ बनना शुरू हो गया था कपूर निगिनी की लोक